ज्यातो, ज्यातो है। और से एक ही प्रकार चलता है के साथ है कि होती है। तो कल हम लोग यहाँ पे पहले संबित की एक दिन में जागृतकालीन बोध स्वप्न कालीन बोधिकालीन बोध में विषय अलग अलग होने पर तो भी जो असंभित जो है वो भिन्न नहीं इसी प्रकार एक दिन में इसी प्रकार दूसरा दिन में इसी प्रकार हफ्ते में महीने में कितना भी साल बीत जाए जो कल्प इस ज्ञान जो है हमेशा एक ही रूप में स्वतंत्र असंग रूप में विद्यमान रहता है और यही जो है बाद में जहाँ आठ पर श्लोक हम लोग कर रहे थे ठीक है ज्ञान ऐसा नित्य है स्वयं प्रकाश है और ज्ञान के लिए जानने के लिए दूसरा किसी को जानने की आवश्यकता नहीं होती और अपने आप ही स्वयं प्रकाश है स्वयं प्रकाश मतलब जिसको जानने के लिए दूसरी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि दूसरी ज्ञान की आवश्यकता होती तो अनावस्था दोष आता और यदि ज्ञान स्वयं प्रकाश नहीं होता तो हम जान भी नहीं पाते इसके जाना जाता है परोक्ष अनुभूति होती है दूसरे का करते नहीं है इसलिए स्वयं इस जिसमें हमारी प्रेम होती है वो, वो हमको आनंद देता है और जो हमको आनंद देता है उसमें हमारी प्रेम होता है इसलिए इस श्लोक को जिसके ऊपर विचार चल रहा था आठ नंबर एवं आत्मा पर आनंद प्रेमास्पदम जदवी प्रेम मैं कभी ना ऐसा किसी के मन में नहीं लगता। मैं हमेशा रहू क्योंकि वो आत्मा है। जो मैं जो तो आत्मा है वो प्रेम की हमारे स्वाभाविक है वो किसी निमित्त को लेकर के ना आगे बोले और इसीलिए वो जो है और आनंददायक भी है सबसे यही है क्योंकि तो ये बोध हमारे उत्पन्न में नहीं हुआ वो आवृत है इसीलिए ये विषय की ओर हम उसको धाते हैं किन्तु शास्त्र तो दिखा रहे हैं ये जो आनंद आप ढूंढ रहे हो ये आप ही स्वयं आनंद और विषय के माध्यम से प्रतिफलित होकर परिचि दिखता है यदि इस यहाँ तक अपने शरीर तक विषय को भी छोड़ करके हम ज्ञान को समझ पाएंगे तो नित्य और पूर्ण व्यापक रूप में होगा। कल देखिए यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे पर आनंद पर परांत। परम भी है और आनंद रूप है निर्देश सुख स्वरूप है ये परम क्यों है अपने आप बोले क्योंकि अन्य आत्मा के लिए अन्न वस्तु अच्छा लगता है परंतु आत्मा अपने आप ही अच्छा है इसलिए परम उत्पत्ति बिनाशील होते हैं तो परंतु है, है। ये स्वरूप हमारा आत्मा में स्वरूप में जो आनंद है वो किसी को पर निर्भर करके नहीं होता इसलिए यहाँ पे बोलते हैं आत्मा परम आर्य तो जस्मात कारणात्स निरुपाधि करते ना जो, जो श्रेष्ठ होता है ऊपर उपाधि के साथ आत्मा सबसे आनंददायक होता है की वो आत्मा में हम सबका प्रेम है वास्तविक वो अगर किसी को सिखाना भी नहीं पड़ता आपने आप ही है तो इतना मत स्वरूप होता है इस विषय में यहां से आज का पाठ अत्र अनुमानं आत्मा अनुमान परमा स्पत् क्योंकि वो से अधिक प्रिय होने के कारण वो आनंददायक होता है संसार में जितना पुस्तु है उसमें सबसे अधिक प्रिय आत्मा है प्रत्येक के लिए अपने आप ही सबसे प्रिय है बाकी उसके ऊपर आश्रित करके इधर उधर के में को श्लोक बताया था ताद प्रियर तरह सबसे अंतर है और जो किसी दूसरे की उस आपेक्ष में आनंद नहीं देता स्वयं ही अपने आप आनंद रूप है अयम आत्मा परम आनंद रूप क्यों क्योंकि प्रेमास्पद परम प्रेमास्पद अन्य प्रेम होता है आत्मा के लिए और आत्मा में प्रेम होता है अपने लिए, अपने लिए लिए होता होता है है इसलिए परम परम परम परम ना भी यदि नहीं होता, तो ये प्रेम मतलब हमारे प्रीति के लिए प्रीति का आश्रय भी नहीं बनता ये आनंद रूप है इसीलिए इसके प्रति हमारी प्रीति है नवतनी न आशु परम एम जैसे घाट घाट परम आनंद रूप नहीं है इसलिए घाट परम प्रेमास्पद नहीं है परंतु आत्मा परम आनंद रूप है इसलिए परम प्रेमास्पद भी है तथा चयं प्रेमास्पद न भवती ना, ना। परंतु हमें क्या दिखाई पड़ता है कि आत्मा प्रेमास्पद नहीं है ये बात नहीं है किसी को सभी के लिए कितना भी बेचारा अपने मतलब मेहनत करके कमाया अपने जीवन के संकट आता है तो उसको वो निश्चित संकोट उसको प्रयोग करता है अपनी अस्तित्व को बनाकर रखना चाहता है आत्मा तो, आत्मा जो तो निर्गुण होते है महाराज आत्मा निर्गुण होते हैं परंतु आत्मा प्रेम की आस्पद भी है गुणातीत अवस्था में जब आप पहुंचेंगे यदि वो शुरू शुद्ध ऐसा होता तब तो कोई भी आत्मज्ञान के लिए प्रयास नहीं करता वो तो जीवात्मा के अनुभव है महाराज ये जीवात्मा के अनुभव है आप अंत करपाधि के साथ बोल रहे हैं किंतु हमें वर्तमान में क्या दिखाई पड़ते है वर्तमान में तो यही दिखाई पड़ता है आत्मा ये गुण रूप में मत मतलब प्रिय रूप में ही दिखाई पड़ते हैं वेदांत की सबसे बड़ी सुंदरता है कि जो वस्तु हमें दिखाई पड़ता है सामने जिसको आधार करके हम चलते है उसको लेकर के वो समझाना शुरू करते है फिर बाद में बोलेंगे ये जो है कि एक जगह पे है क्योंकि कहीं नहीं तो प्रत्येक जीव के अंदर केवल प्रत्येक जीव के मनुष्य के नहीं की मतलब एक, मतलब, मतलब ये भी अध्यारोप है मतलब ये भी है कि हमें जो आनंद हो रहा है ये नहीं आनंद तो हम सभी चाहते हैं हम चाहते, है? हैं, हाँ, चाहते, आ, चाहते हैं चाहते हाँ, हाँ, चाहते हैं हैं हाँ, आनंद ही ढूंढते हैं तो आनंद है कहां हम सत्य चित आनंद हम ढूंढ रहे हैं यदि हम जिस समय शुद्ध अवस्था में चले जाए तब हम क्या बोलेंगे इसको और शुद्ध विद्यमान के बोध से हमें आनंद भी लगता है परंतु वास्तविक इसका अर्थ क्या है मैं कभी भी काल के द्वारा बाधित नहीं हूं मैं जर नहीं हूं दुख के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है जिसको आत्मा का तो आनंद हो रहा है महाराज वो तो आत्मा नहीं है वो तो देह होगी। जिसको आत्मा वो? का आनंद हो रहा है वो तो आत्मा नहीं हो सकती वो तो होगा। तो तो देह होगा, द्वैत नहीं नहीं नहीं एक मिनट देह को छोड़ करके देखिए देह आत्मा निर्भित ये तो सामान्य हमें प्रती होती है पर क्यों ये जो है किसी भी व्यक्ति अपना अस्तित्व को बना के रखना चाहते है ये जो अस्तित्व की जो खुशबू जो आत्मा में है वो क्योंकि आत्मा निरंतर रहने वाले है वो बेचारा वो समझ नहीं पाता अभी है अभी इसीलिए मैं बोला आनंद का आश्रय है दौड़ता हम ये ये नहीं समझ पाता ये, ये, ये ही अज्ञान के रूप है यदि क्योंकि वो स्वरूप जो हमारा आनंद है क्योंकि शास्त्र बोलते हैं व्यापकता में आनंद है परिचिन में आनंद नहीं है अपनी व्यापक तो हम नहीं समझ पाया रूप में दिखाई पड़ते हैं कि है जो भूमात भाई हम हमको सुख क्या देते हैं कि सुख वही देते हैं जब हम किसी लिमिटेशन के अंदर नहीं लिमिटेशन ही दुखदायक होता है अभी प्राय यही रहता है और ये जो है विषय रूप में अनुभव होने वाला नहीं है शरीर में हूं ये तो विषय रूप अनुभव होता है शरीर शरीर शरी, शरी, मैं पहले बोल दिया ये आत्मा विषय रूप में होने अनुभव होने वाला नहीं क्योंकि विषय तो परिच्छिन्न होगा हमेशा विषय परिचिन्न परिच्छिन्न होने पर वहां पे तो सुख वो तात्कालिक थोड़ा सुख हुआ तो मतलब नित्य सुख नहीं हो सकता है उसके तो नित्य सुख तक ले जाने के लिए व्यवहार में जो हमको दिखाई पड़ता है जो संवित रूप में जो इसलिए शुरू किया जागृत काल में ज्ञान रूप में दिखा रहा है और फिर बात में बोलता है ये जो ज्ञान स्वरूप विषय भिशया, विषयात्मक ज्ञान क्रियात्मक ज्ञान नहीं है जो स्वरूप रूप में जो चेत ज्ञान रूप में बैठा हुआ जिसको हम मतलब जिसके सहारे हम सब वस्तु को जानते हैं वो नृत्य हमेशा एक रूप रहने वाला है और जो नित्य हमेशा एक रूप रहने रहने वाला है इसलिए ही उसके प्रति हमारा प्रेम होता है ये उनका क्वालिटी नहीं है कि उसके अंदर मतलब मात्र घर के अंदर पानी है ऐसी बात नहीं है स्वरूप ही तो नित्य है वो कह इस... रहे हैं आप ठीक कह रहे क्योंकि हम तो व्यषा वाली आत्मा आनंद जानते हैं आत्मा वाला आनंद जानते नहीं है नहीं बिल्कुल नहीं जानती ये भी नहीं है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मैं हूँ और इतना भी भगवान ने बोध दिया कि शरीर के साथ कुल दिन का संबंध आई तो चला ही जाएगा हम नहीं समझते इसलिए हम आनंद को विषय आनंद से ही समझते है विषय आनंद के माध्यम से आनंद की रिफ्लेक्शन होता है वही आनंद लगता है उसी को बोलेंगे आगे आगे बोल रहे हैं धीरे धीरे आत्मा पर ये जो आत्मा है परम आनंद रूपे शुरू किया क्यों क्योंकि परम प्रेमास्पद है ये तो ये तो व्यक्ति दिखाई पड़ता है जहां जहाँ हमारे प्रीति है वो हमें आनंद देता है आप तो हम अनुभव कर सकते हैं किसी व्यक्ति कि हमारे सब, सबसे अधिक प्रीति सब आपने में ही है आप बोलेंगे अपना तो हम शरीर को समझते ठीक है।, है शरीर के अंदर भी वही शुद्ध आत्मा ही है क्योंकि आत्मा की विद्यमानता के कारण ही शरीर की विद्यमानता समाज में आता है और फिर भी हम जानते हैं कि शरीर तो हमेशा रहने वाला नहीं है फिर भी हम चाहते हैं कि हमेशा रहे क्या कारण है क्या चीज है इसके अंदर जो हमेशा रहना चाहते हैं वो अनुसंधान करने पर तब तो जाकर के शुद्ध आत्मा को अभी तो उपाधि के माध्यम से और हम आनंद ही तो ढूंढ रहे सभी व्यक्ति आनंद ढूंढ रहे हैं, हैं। शास्त्र तो दिखाई गए की आनंद है कहाँ पे क्यों हम उसको ढूंढ रहे हैं इसलिए जहां जहां हमारी प्रेम ये तो हमको समाज में आता है हम बोलेंगे प्रेम तो हमारे शरीर में है भाई हम नहीं समझकर करके सोचते हैं कि शरीर में वास्तव्य एक एक तो की शुद्ध में ही है। तो भी कि हम नहीं समझते इसलिए हम विषय की ओर जाते हैं आएगा धीरे धीरे उसको समझ में आएगा आत्मा परम आनंद रूप है अब यह ध्यान रखना कि आत्मा निर्गुण आत्मा की निर्गुणता जो है को लेकर के संदेह नहीं है एक बार क्या हुआ था बड़ोदा में, में एक निधन स्नेह पर धर्म भया इसको लेकर के थोड़ा सा प्रश्न था तो स्वधर्म आप उसमें रहना ही श्रेष्ठ है धर्म है उसमें मर भी जाएंगे तो भी जो है हमें कोई बाप नहीं लगेगा कोई पुण्य होगा स्वधर्म निधन स्नो पर धर्म भयावह स्वधर्म को करते हुए ये शरीर जो है अपने स्व स्व से पहले शरीर लेते हैं हम मतलब मैं मैं देखता है तो अब जो है शरीर जिस धर्म वाला हो मतलब जिस धर्म का हिंदू मुस्लिम जो भी कोई धर्म है उस धर्म में जो है यदि हम आचरण करते हुए शरीर चला जाते हैं तो वो हमारे लिए पूर्ण होता है दूसरा स्व से अपना शरीर अब अप तो यह एक, एक देश की है उस देश में हम भारतीय है वो भी हमारा धर्म है भारत के जो धर्म है तो सनातन परंपरा है उसमें यदि आचरण करते हुए हमारा शरीर चला जाता है पूर्ण है सब बोलते फिर हम एक एक, एक गोष्ठी के अंदर रहते है हैं तो हम के धर्म को पालन करते हुए मतलब, शरीर चला जाता है तो हमारे लिए पूर्ण होता है।, है तो पाप नहीं लगता उस धर्म को वर्ण और आश्रम भी धर्मों को पालन करने से ऐसा करते स्व से आप जब आत्मा में आएंगे स्व से अंतिम स्टेप कहाँ पे आएगा आत्मा में आएगा स्व में देश का हूँ भारतीय हूँ मैं पुरुष हूँ फिर जो मैं एक परिवार के हूँ मैं एक वर्ण के हूँ हम स्वयं स्वयं स्वयं ये अपने का जो धर्म तब तो इसका बोले अपने का धर्म क्या है कि जो है वो सत रूप है उचित रूप है आनंद रूप है तो एक प्रश्न उठाए जैसे आपने बोला की जो है है? आत्मा का तो कोई धर्म नहीं होता तो उसको तो कैसे हो जाएगा पे तो आत्मा धर्म में। आत्मा का धर्म, मतलब ये धर्म धर्म धर्म में में का धर्मी रूप नहीं है परंतु है क्या प्रत्येक वस्तु का अपना अपना कुछ जो है स्वरूप होता है स्वरूप तो आत्मा नित्व विद्यमान है इसलिए आत्मा को एक द्रव्य रूप में समझ करके उसको ब... तो आरोप करता है परंतु ये नित्यता ही आत्मा है और इस की अनुभूति आनंददायक होता है यही सच्यता की अनुभूति आनंददायक होता है इसीलिए स्वधर्म मतलब यही इसलिए इसको समझाने के लिए आत्मा धर्म स्व मतलब आत्मा और आत्मा की नित्यता जो है आत्मा का मत अपनी नित्यता की अनुभूति आनंददायक होती है क्योंकि कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता क्योंकि बच्चा समझ नहीं पाता वो शरीर को अपना मानते हैं परंतु तो क्या होता है कि मैं नहीं रहूंगा तो फिर क्या होगा कैसे चलेगा तब परंतु जैसे समझ में आता है इसलिए आत्मा निर्धारम है निश्चित ही है परंतु तो समझने के लिए ऐसा शब्द शब्द प्रयोग के बिना तो वस्तु तो समझ में नहीं आएगा शब्द प्रयोग करते समय दायित्व शब्द प्रयोग होता है शब्द प्रयोग होता ही नहीं इसको मन में रखते हुए वही आत्मा है okay, okay. यार यही जो है परम आनंद व्यापक है दिखाने हाँ, व्या, के लिए परम आनंद क्यों है प्रेम की आस्पद है क्योंकि हमें ये तो हमको समझ में आता है प्रत्येक व्यक्ति के की प्रेम जो है अपने में ही होता है सबसे पहले फिर उसके बाद उसका सहारा लेकर के दूसरे के प्यर जाता है तो इसलिए हम ये सामान्य व्याप्ति भी दिखाई पड़ता है जो हमारे लिए प्रेमास्पद होता है वो आनंददायक भी होता है तो ये जो है परंतु आत्मा आत्मानंद विशानंद रूप नहीं है वो वो स्वरूप आनंद है वहां तक ले आएंगे अब तो जो व्यक्ति जो वस्तु इस प्रकार से आनंददायक नहीं होता है वो परम प्रेम के स्थान भी नहीं होता है हट कुछ दिन के लिए आनंददायक होगा फिर वो टूट जाएगा दुख हो तो जाएगा तथा अयम प्रेमास्पद न भगवती परंतु आत्मा में प्रेम मुझ में मेरा प्रेम नहीं है ये तो कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता ये ये में आता है कि तो है। और फल तो क्या होता है अपने को कोई अनुकूल वस्तु अपने मन, मन का अनुकूल इसलिए आनंददायक भी हो जाता है और वस्तु में जो हमें आनंद दिखाई पड़ता है आत्मा आत्मा के लिए है, परंतु तो में जो आनंद है, है, है, वो वो अपने अपने अपने अपने में में ही अपने आप दूसरे के लिए नहीं है परंतु तो आप जो बोल रहे हैं कि आत्मा परम प्रेमास्पद होता है व्यक्ति तो अपने आप धिकार देते हैं कभी कभी सुसाइड भी कर लेते हैं तो ये तो अपने को मारना चाहता है क्योंकि वो शरीर शरीर से तन आकर के शरीर की जो है जगत से जो है मानसिक छुट जाए तो मैं अपने आनंद में रह जाऊंगा इसलिए कवि बोलते हैं अपने आप बोल रहे हैं ननो तो आत्मनिधिक मिशस् उपलब्ध मान हमें तो ऐसा दिखाई पड़ता है धिककार है तो मुझको मैं ये नहीं कर पा नहीं करता इसलिए परम प्रेमास्पद है ये तो आपका कथन सही नहीं है ऐसा शंका होने पर उपलब्ध मान पद प्रेमास्पद एवं असिद्धम आत्मा परम प्रेम के आस्पद है असिद्ध है अब यहाँ से घूमेगा विषय इस द्वेश का आस्पद जो विषय रूप में दिखाई पड़ता है वो तो शरीर शरीर में जो कुछ परेशानी हो जाती है मन में कुछ परेशानी हो जाती है तब हमको छोटते छोटते है ये छूट जाए तो अच्छा है जैसे मरने मरने से ही मचूंगा अरे इससे इस, इस, इस इससे तो अच्छा है कि मर जाता तो अच्छा होता ऐसा जो लोग बोलते हैं मतलब वो मरने में अपना अच्छाई को दिखाई दे रहा है इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो आपने कहा कि आत्मा प्रेमास्पद ऐसा नहीं है लोग तो अपने को अपने में देश भी होते है तभी तो जाके आत्मात्मा भी लेते हैं ये सिद्ध नहीं होता वो तो परम प्रेमास्पद रहता हूँ परम प्रेम कास्पद कैसे हो जाएगा ऐसा होने है। पर शरीर मन बुद्धि संबंधित जो दुख है उसके साथ अपना संबंध ददात्मक कर लिया फलो तो क्या होता है आत्मा को ऊपर धिकार आता है इत दुख संबंध निमित्त तक तेना वो जो है कारण तो हो जाने से आत्मने अनुभव सिद्ध तो है मैं प्रत्येक व्यक्ति को सभी व्यक्ति को चाहे मुँह से जो कुछ भी बोले ये मेरे लिए अधिक प्यार है मेरा बच्चा है वो परंतु आपतकाल मतलब सबको पता लग जाता है कि वास्तविक प्रेम के स्थान तो मैं ही हूँ और वो शरीर को नहीं समझ पाता कि शरीर को मतलब मैं वही को समझता है परंतु शरीर के बिना ही आत्मा का अस्तित्व तो बाद में समझेगा तो आत्मा यहाँ पे सब मिलकर मतलब कार्य कारण संघात को लेकर के आत्मा समझिए वो प्रत्येक व्यक्ति को ये मतलब प्रेम प्रेम की मतलब प्रीति की स्थान है क्योंकि वो आनंद मिलता है उसको इसका इसलिए कुछ प्रेमास्पद तक दुख करते ना। दुख का संबंध निमित्त अन्य सिद्ध तो दूसरे प्रकार से सिद्ध होता है कैसे उपाधि की में दुख को हम आत्मा के ऊपर आरोप कर लिया तब जाकर के आत्मा में धिक्कार नाता रहे और जो धिक्कार शुद्ध आत्मा में नहीं उपाउपाधिक आत्मा में है और जब तक वो हमको समझ में नहीं आता है कि उपाधि के साथ उपहित होकर के आत्मा दिखाई दे रहा है इसलिए ये दुखदायी देखते है यदि उपाधि रहित होकर के आत्मा को आप देख पाएंगे वो व्यापक का अनुभव आने पर अपने आप ही जो विषय शुक भी नहीं होगा वो और जो सुख हमको देख दुख अथवा तो सुख दुख दिखाई पड़ता है आत्मा वो विषय रूप में होता है परंतु ये जो वास्तविक आत्मा का सुख जो पहले बोला सम्मित जो है वो विषयात्मक नहीं है परंतु अनुभव में आता है इसलिए व्यक्ति नहीं चाहता मां न भूगम इति मैं कभी ना मबलू लक मैं कभी ना हूं ऐसा किसी का मन में नहीं आता सभी व्यक्ति चाहता है कि मैं रहू मैं हूं हमेशा रहू इस प्रकार से जो है ये भाव जो सब अनुभव में आता है तो अनुभव में क्यों आता है कि मैं रहूं क्योंकि मुझमें हमारा सबसे अधिक प्रेम है और ये जो है रहना रूपी कोई धर्म नहीं है अलग मैं आत्मा और अस्तित्व ये दोनों अलग वस्तु तो नहीं है जिस का एक घर में लाल रंग कपड़े में सफेद रंग वो एक साथ देख रहे हैं परंतु द्र, द्रव्य अलग है और गुण अलग है परंतु आत्मा रूपी द्रव्य यद्यपि न्याय सिंह दर्शन ऐसा ही मानते हैं कि आत्मा को अपना द्रव्य माना और सुख दुख आदि को सुख दुख धर्म धर्म प्रयत्न संस्कार सब आत्मा की गुण माना परंतु वेदांत सिद्धांत ये नहीं है वेदांत सिद्धांत ये निर्गुण है तो अस्तिता उसका अपना स्वरूप है अस्तित्व उसका उसका गुण नहीं है उसका अपना है अपना और कोई गुण आत्मा में नहीं है और हमारे लिए है इस अस्तित्व के बोध ही आनंद रूप है यहाँ पे जो है ये अस्तित्व ब्रह्मसूत्र में एक अधिकारण आया हुआ है इस सतचित्व जो है दो अलग वस्तु नहीं है ये दो अलग वस्तु नहीं एक ही है और किसी वस्तु में ये दो, दो धर्म रख दिया गया ये भी नहीं है जो सभी वस्तु के साथ अनुष्ठित होकर के दिखाई दे रहा तो इस है, इस है। इसलिए मां ना हमेशा मैं हूं ही जसमात कारणात आत्म ने विषय माँ नूगम क्योंकि आत्मा में जो मतलब जो अपने विषय में मैं कभी ना हूं ऐसा भाव किसी का मन में कभी नहीं होता अहम माँ भूबमित न मैं ना रहूं ऐसा किसी का मन में नहीं होता मम मसत्यम कदापि माँ भू मेरा अविद्व मनता कभी भी ना मेरी अविद्य मनता कभी भी ना किंतु भूयाशम एवं सदातु तो मेरी मनता हमेशा रहे और इसी कारण से व्यक्ति जो है इस शरीर को रख शुद्ध आत्मा को तो नहीं समझ पाते तो शरीर को बचाने की फिर जो परिवार फिर परिवार के होता, वो है कि इसी के माध्यम से मेरी कुछ दिन तक हमारी विद्यमानता में रह जाएगी इसीलिए इसलिए हमेशा मेरा सत्ता विद्यमान रहे मेरी मतलब मेरी विद्यमानता हमेशा रहे सत्ता की विद्यमानता हम बोल शब्द प्रयोग कर ली वो सत्ता विद्यमान विद्यमानता है इसलिए किंतु भूया सदा सत्यम एवं भूया था हमेशा मेरा विधम मंत्र बना रही थी एवं विधम प्रेम इत इस प्रकार से आत्मा के प्रति प्रेम सभी के अंदर स्वाभाविक रूप में दिखाई पड़ता है जिस समय मान समझते हैं परंतु तो उसके अंदर भी वही आत्मा के कारण ही है वो हम नहीं समझ पाते हैं फिर आगे इस आगे श्लोक के द्वारा कुछ समझे इसको समझाएंगे जिनमें इच्छते सर्वे अनुभूत ये तो सभी व्यक्ति अनुभव में आता ही है ये चाहते हैं कि मैं हमेशा बना रहा मैं हमेशा बन बना बना रहू कोई गुण नहीं है ये आत्मा का स्वरूप है अतो न अशिधम भी इसलिए यहाँ पे जो है ये तू असिधि बोल रहे थे कि आत्मा में तो नहीं है क्योंकि आत्मा तो जो दिखाई पड़ता है कभी कभी हम बोलते तो करते हैं लेकर के ले बोलते हैं कि शरीर के पीछे जो शुद्ध चित्र तत्व है जो शुद्ध संविद बोला जो मैं क्या दिखाया वहां पे हम जानते हैं शुरू कैसे किया है पहले ही हाई पिच में शुरू कर दिया आप शुद्ध ज्ञान को देखो जो एक दिन में विषय परिवर्तन होने पर भी ज्ञान में परिवर्तन नहीं है इसी प्रकार एक दिन काल लेकर के लेकर के, ले के तो किसको बोला ये जो संविध ज्ञान जो शरीर से भिन्न है और यही जो ज्ञान जो है यही इसी यही आत्मा है और इसी को इसी में ही हमारा प्रेम है इसमें हमारा प्रेम है कोई सी व्यक्ति अज्ञानी भी नहीं रहना चाहता क्यों नहीं रहना चाहता है ज्ञान उसका स्वरूप है कोई ही व्यक्ति अविद्यमान तो नहीं होना अपने अस्तित्व होना नहीं चाहता क्योंकि अस्तित्व क्यों उनका स्वरूप है ठीक विद्यमानता की बोध ये हमेशा ही रहता है शुद्ध विद्यमानता की कि बोध किसी भी जोने में जाएगा वो रहेगा हमेशा ही रहेगा क्योंकि वो आत्मा है मानू मां भूत स्वरूप जो आपने कहा कि आत्मा टेक्निकल धर्म है मतलब आत्मा परम है है ये जो आपने कहा नहीं ऐसा नहीं ऐसा क्योंकि जो आत्मा परम होता तो बाहरी क्यों क्यों क्यों ये द, द, ये क्योंकि अभी तक वो बोध हमें नहीं है अथवा अच्छा वो भाव हमारे अंदर जागृत नहीं है जैसे मान लीजिए एक छोटा बच्चा के सामने कोई एक स्त्री खड़े हो जाए बच्चे के अंदर कोई उसका नहीं है क्योंकि अभी तक उसके अंदर मतलब क्या बोलते बॉडी आइडेंटिफिकेशन नहीं आया छोटा बॉडी आइडेंटिफिकेशन आने से ही तब हर जगत में भिन्नता शुरू हो जाता है जब तक किसी छोटे बच्चे में बॉडी आइडेंटिफिकेशन नहीं होता तब उसके अंदर से जो है भावा, का, काम तो होता है बेचारा जब अनुकूल नहीं होता अनुभव आता है जब तक वो भाव हमारे अंदर नहीं आता तब तक हमारे लिए अग्नि रहता है तब तक वो हमारे लिए मतलब है ही नहीं जैसा लगता है इसलिए माभूत स्वरूप स्वरूप सिद्ध सभी प्रायमा परम प्रेमास्पद नहीं है ये बात नहीं है बात परम ठीक है आत्मा का प्रेम सबसे श्रेष्ठ प्रेम है ये आप कैसे बोल रहे हो मैं अपने आप को सबसे प्यार करता हूँ ये क्यों बोलता हूँ कोई भी व्यक्ति नहीं, नहीं नहीं मैं अपने बच्चों को सबसे अधिक प्यार करता दिया महाराज महाराज क्योंकि विकारी और अविकारी अविकारी प्रेम है विकारी विकारी विकारी प्रेम प्रेम नहीं है प्रेम देखा है भिकार है देखा बिल्कुल शरीर और यहां पे इसीलिए परम, परम शब्द क्यों प्रयोग किया यहाँ पे उसको लेकर के अगला श्लोक बोल रहे हैं कि ठीक है आपने बोला आत्मा प्रेम स्वरूप है ठीक है परंतु तो प्रेम में जो विशेषण लगा दिया परम प्रेमास्पद्वा ये परम विशेषण नहीं घटता वो समझ में नहीं आता अभावत परम जो जो है विषय में स्पद को को अच्छा अच्छा तो, तो नहीं है हम बाहरी वस्तु को भी प्रेम करते हैं परंतु बाहरी वस्तु में परत नहीं है आत्मा में परत धर्म उसको समझाने के लिए ये शंका उठाए अभी आत्मा परम प्रेमास्पद है ये जो आपने कहा क्योंकि आत्मा आनंददायक है आत्मा, आत्मा आनंददायक है क्योंकि आत्मा परम प्रेमस्पद इसमें प्रेम विशेषण लगा दिया और ठीक नहीं है। मान वहाँ तो नहीं होता ये तो इतिहास को ऐसा कोई शंका करते हैं उसके उत्तर में बोलते हैं देखिए तत्प्रेम आत्मा तत्प्रेम आत्मा अर्थम नैवम अर्थ आत्मनि नत्म अतम तेन परेम आर्थम अन्नाथत्म अतम तेन परता बोल यहाँ पे ये जो तत्प्रेम आत्मा में जो प्रेम है किसी भी वस्तु के प्रति हमारा प्रेम है हमको हमको वो प्रेम क्यों है है अच्छा लगता ये जो नरे पत्तु कामाय पति प्रिय भगवती आत्मा नष्ट का मे पति प्रिय भगवती हम पुत्र को मित्र को धन को दौलत को पत्नी को सबको प्रेम करते हैं परंतु वो परम नहीं है क्यों क्योंकि उनके, उनके प्रति प्रेम इसलिए है क्योंकि हमको अच्छा लगता है हमको अच्छा लगता है प्रेम नहीं है परंतु मुझको अपने आप अप अच्छा लगता है अपने को अच्छा लगता है ये कुछ दूसरे निमित्त को लेकर के नहीं ये चीज इसीलिए आत्मा में परम प्रेमत्व रूप धर्म बैठा है कि आपने जो कहा कि आत्मा परम प्रेमास्पद है ये धर्म कथन आपका सही नहीं है व्यवहारिक जगत में लोग पूछ के देखो कि बेटा बेटी धन दौलत स्त्री पत्नी ये सब में तो लोग ये मेरे बहुत प्रेम की वस्तु है ये मेरे बहुत परंतु आपके बहुत प्रेम की वस्तु क्यों है क्योंकि वो आपको अच्छा आत्मा में अपने को अच्छा लगता है इसलिए वो प्रेवास्पद है परन्तु अपने को जो मैं अपने आप अच्छा लगता हूँ वो किसी दूसरे की निमित्त से नहीं दूसरे में जो प्रेम है वो हमको अच्छा लगता है इसलिए दूसरे में प्रेम है और परंतु आत्मा में जो प्रेम है वो अच्छा लग दे स्वाभाविक प्रे, है वो स्वाभाविक है इसलिए वो परम आनंद जगह दिखाई पड़ता है जो महाराज जो अपने को प्रेम होता है वो आत्मा का प्रेम है जो दूसरों से होता है वो नाम रूप का प्रेम है वो वही विषयात्मा को नाम रूप का विषय किसी निमित्त को लेने को अच्छा लगता है से अच्छा। आत्म से आत्मा के निमित्त पे प्रेम है और जो प्रेम है वो कुछ निमित्त से नहीं है अच्छा, ये ये प्रेम प्रेम और अपने आप से रहता है ये नहीं छूटता इसलिए आत्मिक प्रेम है आ, ये प्रेम तो व्यवहार में इधर इधर हो जाएगा तो छूट जाएगा जी जी बहुत बढ़िया गया इसलिए <laughs> आत्मा में परम प्रेम है ऐसा कहा गया परमानता आनंदता आत्मा इसलिए आत्मा में परम आनंद ऐसा कहा गया ग्रंथकार के द्वारा इसी को लिख रहे हैं अन्य स्व अतिरिक्त भिन्न रूप में जो दिखाई पड़ते हैं अपने से भिन्न रूप में जो भी कुछ दिखाई पड़ते हैं पुत्रादो जत प्रेम तद आत्मार्थ आप देखिए इस आत्मा से भिन्न करके पुत्रादि में जो तो समाज आता है इस आत्मा से भिन्न करके शरीर भी है इसीलिए जिस शरीर को लिए हम इतना मानते हैं रक्षा करने के लिए उसी शरीर में यदि कोई दुरा रोग व्याधि हो जाता है तब तो ऐसा लगता है शरीर छूट जाए तो अच्छा होता शरीर नहीं रहता तो अच्छा होता इससे ये सिद्ध होता है उसमें ये उसमें थोड़ा बहुत बाहरी वस्तु में अपने से भिन्न वस्तु में थोड़ा सा भी व्यवहार के इधर उधर हो जाता है वहां से मन घूम जाता है परंतु आत्मा में कभी मन घूमता ही नहीं है किसी निमित्त को लेकर के नहीं आ वहाँ पे तो निमित्त में परिवर्तन हो जाए तो मन घूम जाते हैं इसीलिए वो तो अपने लिए होता है आत्मार्थम आत्मा शेषत निमित्त में स्वाभाविक क्योंकि वो आत्मा के अंग रूप में मत अपने साथ संबंध जूर करके हम व्यवहार करते हैं अपने साथ संबंध जुड़ करके बे आत्मशिष्य निमित्त आत्मा के साथ उसका व्यवहार करते हैं उस है। पे प्रेम नहीं है। अपने अनुकूलता प्रतिकूलता के हिसाब से वहाँ पे प्रेम होती है परंतु वहाँ पे स्वाभाविक नहीं है एक मिनट में वो जो है वो निमित्त थोड़ा इधर उधर हो जाए थो थो थो थो थो थो तो प्रेम बदल जाता है एवं आत्मा ने विद्यमान प्रेम न अन्यर्थम परंतु आत्मा में जो प्रेम विद्यमान होता है वो दूसरे के लिए नहीं होता वो अपनी खुशी के लिए होता है आत्मा में जो प्रेम होता है वो दूसरे की शेष अंग रूप में जो प्रेम है वो दूसरे के निमित्त से नवती किन्तु आत्मत्व निमित्त में वह स्वरूप है वही में इस प्रकार निमित्त से उसमें प्रेम होता है और वही मै रूप से जो हमेशा ही रह जाएगा ये वो जब तक नहीं होता है जब तक बॉडी आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है तब तक एक भाव रहता है फिर आता है तो उसके प्रति प्रेम हो जाता है परंतु प्रेम जो है कि आत्मा की विद्यमानता के कारण ही वहाँ पे प्रेम रहता है धीरे धीरे विचार पूर्वक जब हमको समाज में आता है तब वो स्वरूप की ओर जाता है तब वो प्रेम क्योंकि प्रेम तो स्वाभाविक है तो प्रेम जाता है, तो आत्मा स्वरूप को व्यवहारिक सुख के लिए वहां पर जो हम अच्छा मान लेते हैं इसलिए वो परम नहीं है वो तो घटने वाला प्रेम है एक ही चीज मेरे को पहले अच्छा लगता था अब शरीर में पर कुछ बीमारी आ गया तो वो अच्छा हम उसको प्रयोग नहीं कर पा सकते तो अच्छा लगने पर भी वो हमारे लिए अभी उपयोगी नहीं रहेगा परंतु चाहे बाहरी किसी भी वस्तु में ये सिद्धांत तो लागू जिसको हम कभी छोड़ नहीं सकते हैं जिसको हम कभी छोड़ नहीं सकते उसके प्रति जो हमारी प्रीति है वो किसी निमित्त तो को लेकर भी नहीं है वो स्वाभाविक है ये जो है इसका दृष्टान लिए तो हम जाते हैं सुषुप्त में कि में जब कुछ भी उपाधि नहीं रहे तो हम तो उठ करके बोलते हैं कि मैं आनंद से सोया था ये आनंद कहां से आया हम क्या सबका अनुभव है ये ये आनंद कहां से आया और क्यों उठ करके बोल पाता है ये अनुभव करता है वो अपने आप हाँ। इसी प्रकार से जागृत तो और वही यथार्थ तो आनंद है बाकी तो किसी निमित्त को लेकर आनंद होता है इसलिए बोलता है और तो निरुपाधि का तत्पर मतलब किसी उपाधि से रहित होकर के जो आनंद होता है इसलिए उसको परम कहा गया इसलिए फलिता क्योंकि ये व्यवहारिक दिखा दिखा दिखा में अच्छा तो स्वाभाविक तो आत्मा रूपी जो आत्मा में जो प्रेम है परम प्रेम कहा गया है फलित महा तेना तो परम आनंद आत्मा न इसलिए आत्मा ही परम आनंद का आस्पद है आश्रय है ये समझना पड़ेगा नृत्य प्रेमास्पदत आत्मा नृत्य को अतिक्रमण करके और अधिक प्रेम हो ही नहीं सकता क्योंकि वहां पे जो है किसी निमित्त को लेकर के प्रेम नहीं है वहां पे तो बस स्वरूप होकर के प्रेमहत आत्मा न परम आनंद इसीलिए वहाँ पे प्रेम मतलब निमित्त तो रहित है इसलिए वहाँ पे आनंद भी परम है निमित्त तो रहित प्रेम होने के कारण हर जगह पे यही चीज देखना यदि किसी वस्तु को हम बिना किसी निमित्त से यदि हमें वो अच्छा लगता है तो आनंद आनंद की तुलना में अधिक लगेगा और ऐसे ही धीरे धीरे धीरे धीरे अब भारी वस्तु को छोड़ करके जब हम अंदर की ओर अपने ओर आएंगे तब तो ठीक है शरीर अच्छा है तो मैं अच्छा हूं खुद भी है मन शरीर बीमार पड़े तो मैं दुखी हूँ क्योंकि शरीर बीमार है क्यों वो शरीर के साथ लिया परंतु जैसे ही ठीक से विचार करेंगे हम, अरे शरीर भी तो एक इस प्रकार से यदि हम उससे अलग कर पाता है तो हमारा वो शरीर संबंधित दुख के साथ हम तादा तादात्मता नहीं करते हैं हम बस अपने ठीक है भगवान ने शरीर दिया था इसको समझने के लिए कि इससे भिन्न शुद्ध चेतन मेरा स्वरूप है इसलिए निर्तिश प्रेमास्पद्व आत्म परम आनंद इसलिए निर्तिष प्रेम की आश्रय होते आत्मा में परम आनंदता है।, है वो आनंददायक होता है जो आनंददायक होता है वो प्रेमास्पद होता है निर्तिष सुख स्वरूप उत्तम शुद्ध इसलिए आत्मा सुख स्वरूप है ये ध्यान नहीं सुख का विषय है ये नहीं बोल रहा आत्मा सुख का स्वरूप है इस प्रकार से इन के द्वारा तो फिर प्रतिपादितम अर्थम जिस विषय को पे कहना सुंदरता है, तो है कि ये सिंह अवलोकन से जो कह कर आया बीच बीच में एक बार पीछे मोड़ करके दिखा देता है हाँ, सप्तिक श्लोक सप्तः श्लोक मतलब पहला दो श्लोक को छोड़ देना वो तो मंगलाचरण को रूप में था इसमें विषय प्रयोजन अधिकारी को दिखाया अब उसके बाद से जो शुरू हुआ था कि सात से लेकर के नौ तक सॉरी तीन से लेकर के मतलब तीन चार पांच छह सात आठ नौ सात श्लोक के द्वारा जो कहा गया है ए सप्तिक श्लोके प्रतिपादित अर्थ जिस अर्थ को प्रतिपादन करके दिखाया गया है उसको जो है यहाँ पे कहना चाहते हैं उसको यहाँ पे कहना चाहते हैं कि सचित पर आत्मा झुगता तथा विधम आत्मा झुकता तथा विधम परम ब्रह्म तेजम परम ब्रह्म तयक्यम श्रुत्यंत उपदिश्युत उपदिश्यनंद आत्मा तथा विधम् परम ब्रह्म पदिष्यते श्रुत्यंत इस प्रकार से कि आत्मा जो है सत रूप है मतलब हमेशा रहने वाले हैं वो चित्र है मतलब आनंद रूप भी है इस प्रकार से इस आत्मा की सचिद आनंदता को हमने दिखा करके और युक्ति के द्वारा ये इसको सिद्ध भी किया देखो आत्मा परम आनंद रूप है और इसी प्रकार जो है ये यही जो है परम ब्रह्म इसी को ही परम ब्रह्म रूप कहते हैं ये जो आत्मा की सचिद आनंदता शास्त्रों के द्वारा इस सच्चिदानंद को ब्रह्म शब्द के द्वारा कहा गया है इस सच्चिदानंद सच्चिदान कोई ब्रह्म शब्द के द्वारा कहा गया शास्त्र को इसीलिए ये जीव ब्रह्म ब्रह्म ही परे आत्मा तो इस आत्मा ही जो है ब्रह्म रूप है इस प्रकार यहाँ पे कह रहे हैं इथम सच्चिद और, और आनंद आत्मा इस प्रकार से ये कि आत्मा है, आत्मा है, और आत्मा है, है, है रूप तथा विधम ये इस प्रकार जो जो शत्रुप है चित्रूप है ये ब्रह्म मतलब निरुपाधिक ब्रह्म भी ऐसे ही है और एकम और इन दोनों का आत्मा और ब्रह्म ये दोनों भिन्न वस्तु नहीं है ये आत्मा है ब्रह्म है अंतिम भाव मतव वेदांतों में उपदिश्य वेदांतों में ऐसा उपदेश किया जाता है ठीक है ना कि आत्मा सच्चित आनंद रूप है ऐसा युक्ति के द्वारा यहाँ पे सिद्ध किया और परम ब्रह्म भी ऐसा ही है तो इसी को ही ब्रह्म शब्दों के द्वारा भी कहा जाता है कार्य ब्रह्म को नहीं बोला पर ब्रह्म होता है निरुपाधिक ब्रह्म भी ऐसे ही है निरुपाधिक ब्रह्म भी हमेशा रहने वाले है और वो चेतन भी है और वो जो वो आनंद स्वरूप है आनंद अनदस्वरूप भी है वो इस तो आत्मा और ब्रह्म दो वस्तु नहीं है इस प्रकार से यदि आत्मा आत्मा ही परम्परा ब्रह्म ही आत्मा ब्रह्म मतलब निर्तिष है व्यापकता निर्तिश है आनंद निर्तिशय शुद्धता इसी को ब्रह्म शब्द का जो हमारा मतलब, तो आत्मा में परम आनंद और सुख रूप दिखाया इसी को ही शास्त्र में मत वेदांतों तो में श्रुति के अंत भाग में इसी को ही जो है ब्रह्म रूप में उपदेश किया जाता है इसी को यहाँ पे टीका मिलते हैं कहाँ से शुरू किया शब्द श्लोक नित्य इसको सजा करके दिखाया तम आत्मा इति आत्मत्व तो प्रसाद फिर यही जो है इम आत्मा पर तो इसके द्वारा यही जो है संबित मत कभी नाश नहीं होने वाला है यही हमारा स्वरूप निर्गुण आत्मा में निर्गुण आत्मा के नाश नहीं होता इतना सच्चानंद आत्मा यहाँ से लेकर दे करके इत्यादि ज्ञान प्रसाद ज्ञान नित्य है इसको दिखा करके तस्वीर आत्मा उसी को ही जो है आत्मा है इति आत्मत्व तो न यही मेरा स्वरूप है इसको दिखा करके आत्मन इस आत्मा का बोल गया ज्ञान हमेशा नित्य है और ज्ञान कोई आत्मा शब्द के तरह कहा गया है और इस आत्मा परम आनंद रूप है ये भी दिखाया अब जो है इसी जो है इसको दिखाने के बाद परानंद एकता दिना चाह परम आनंद रूप तम समर्थित प्रमाण करके बाप बुद्धि को द्वारा दिखाया तो आत्मा महाबाप के तम पदार्थ सच्चिता रूप सिद्ध तत्वसी महावाग तुम्हें यही आत्मा कोई ही तम पद के द्वारा कहा गया है तत्वसी महावाग तुम्हें तत्मसी यहाँ पे तीन पद है एक तम पद है एक तत्पद है और एक जो है हो तुम ये हो क्रिया पद है तो तत्व महावाक्य में जो तम पद है उसी को तो यहाँ पे आत्मा शब्द अतः आत्मा महावाक के तम तो तम पद का लक्षार्थ है लक्षार्थ यदि तम पद का बाच्यार्थ तो जीव है तो जो अपने को देख रहा था शरीर के साथ उसका लक्षार्थ मत तो बाच्यर्थ में एकथ्य नहीं है लक्ष्यार्थ में एकथ्य है उसको यहाँ पे बोलते हैं कि अथ आत्मा महाभक्य के पदार्थ सच्चिदानंद रूपा सिद्ध वो सच्चिदान भी यहां पे दिखाया ननु उक्त लक्षण आत्मनो जुक्ता एवं अवगत उपनिषदाम आशंक आदि जुक्ति के द्वारा अपने विचार से आत्मा सच्चिदानंद है यह हमको समझ में आ गया तो फिर उपनिषद की आवश्यकता है वेदांतिक आवश्यकता ही नहीं जाएगा वेदांत क्या करेगा क्योंकि चीज समझना है हमको यहाँ पे क्या शंका उठाया कि यदि ऐसा ही जुक्ति के द्वारा ही आत्मा रूप है इतना समझने से ही हमारा काम बच जाता तब तो उपनिषद की क्या आवश्यकता है वेदांत के अंत भाग तो तब तो निगर क्या आपने तो युक्त से समझा दिया तब तो बोलते हैं है उक्त लक्षण आत्म नुक्ता एवं अवगत अवगता अवगत मत समझ जाने पर उपनिषद का तो भी ही नहीं गया जाए हो जाएगी इति आशंका, ऐसा कोई शंका करते हैं नहीं उनकी प्रामाणिकता हानि नहीं है जो की हमारा उपनिषद में ब्रह्म शब्द प्रयोग किया गया है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म इस प्रकार से जो ब्रब्दों को प्रयोग किया गया है, है।, है। अपनी आनंद रूपता को हम समझ सकते हैं परंतु यही ब्रह्म है ये शास्त्र वाक्य गुरु वाक्य के विधायक हमको समझ ये निश्चय नहीं हो पाता इसीलिए बोलते हैं यहाँ पे तथा विधम परम ब्रह्म बस जो सच्चिदानंद रूप दिखाया यही परम ब्रह्म भी है इसी को ही परम ब्रह्म कहते हैं, हैं तथा तथा, धर्म है वही परम ब्रह्म है वो कौन है तत्पदार्थ जो तत्पदार्थ की तत्पथ की लक्ष्यार्थ है वहां पर तत्व श्री महाभ्य में जो तीन पद आया हुआ है उसमें तम पदार्थ की लक्ष्यार्थ ही निर्विशेष भी, भी इन दोनों की एकता दोनों एक ही है दोनों भिन्न नहीं है दोनों एकात्तम मतलब दोनों दो वस्तु को जैसे गाम के गोद के दर हमने चिपका ये ये बात नहीं है कि दोनों एक ही है इसलिए बोलते हैं तयोर तत्तम पदार्थम अतः तो अखंड एक रसोत्तम अखंड एक रस ऐसा मतलब वेदांत उपदिष ऐसा उपदिष्ट किया जाता है मतलब तो प्रतिपादन किया जाता है अत नेदांत निर्विषय इतिहास इसलिए वेदांत तो निर्विषय हो जाएगा मतलब वेदांत के विषय तो रह ही नहीं गया आपने जो है युक्ति के द्वारा तो कर दिया कि आत्मा सच्चिदानंद रूप है तो वेदांत क्या समझेंगे वेदांत में ये जो ब्रह्म शब्द प्रयोग किया गया है जीव ब्रह्म ही बना ये समस्त उपनिषदों विषय है जीव ब्रह्म यही जो है ब्रह्म है ये जो सच्चिदानंद है ये जो है उपनिषद से पता लगता है ये उपनिषद से पता लगता है अथवा गुरुमुख शास्त्र वाक्य को सुन करके तब जाकर के अहम ब्रह्मास्में यह अपने आप अनुभव हो जाएगा हम ब्रह्मष्टी यह अनुभव लगे क्यों जब ये सच्चिदानंद रूप समझ में आता है इसी को शास्त्र में ब्रह्म कहा हम ऐसा नहीं बोलते वे ब्रह्माष्टी ऐसा कैंड मतलब जब तक ये कथन नहीं है ये तो अनुभव की बात है मतलब शब्द प्रयोग करने के लिए अथवा कभी कभी ये आत्मा आत्मानुभूति की जो आनंद है वेदाह पुरुष हम मानतम आदित्य वर्णम ऋषि ने जो है ऐसा अपना भी व्यक्त किए हुए है परंतु वास्तविक क्या है ये जो यही अपनी विद्यमानता निर्विशेष रूप तो में अपनी विद्यमानता की जो बोध वो निश्चित ही आनंददायक है इसका अभिप्राय क्या है जितना उपाधि को आरोप करके हम संसार में रहेंगे तो उतना हम दुखी रहेंगे जितना उपाधि को आरोप को छोड़ करके कर, उतना हम सुखिया रह पाए उतना हम शुक्रिया पाए हमारा स्वरूप है और उपाधि तो उपाधि के धर्मों को लेकर काम हम जीना चाहते हैं, तब है तब हम हमेशा ही दुखी परन्तु तो अनित्र शुक दुख नहीं हो सकता है क्योंकि वो उपाधि के परिवर्तन के साथ साथ सुख दुख में परिवर्तन होता जाएगा इसलिए ये आत्मा आनंद रूप है पर आत्मा प्रेम रूप भी है और जहाँ पे प्रेम होता है वो हमारे लिए आनंददायक होता है इसलिए यहाँ पे आत्मा का धर्म धर्मी भाव नहीं समझना है यहाँ पे स्वरूप करके समझना है और इसी को शास्त्र में ब्रह्म शब्दों के द्वारा कहा गया है इसलिए जीव ब्रह्म बनाकर ये होता है यहाँ पे प्रश्न उठाया के द्वारा यह समझ गया युक्ति के द्वारा समझने वाला बात नहीं है ये अनुभव के द्वारा समझने वाला बात है इसको समझते हुए आत्मनो आप जो बोलते हैं परम आनंद रूपतम जो, जो अक्षिप कर रहा है अभी यदि आत्मा परम प्रेम रूप होता तब हमें विषय में स्प्रिया नहीं होना चाहिए था। यदि क्योंकि विषय में स्प्रिया है इसलिए आत्मा परम आनंद रूप नहीं है ऐसे शंका अगला श्लोक के लिए बोल करिए थे अभान परिहान अभी अभात सो परमांदता अभानेन परम प्रेम भेन विषय स्प्रिय अतोभा ने अभ्य भात परम आनंद अभा ने परम प्रेम जब तक ये बोध में नहीं आता तब तक, तक तो हम हमारे लिए परम प्रेम का स्थान हो ही नहीं सकता अब यदि मान लीजिए हमको बोध हो गया तो हम विशेष प्रया नहीं हो सकता जब विषय में तो क्यों तो चाहते तो फिर आत्मा ही जदि परम प्रेम का आस्पद होगा तब हमारे प्रत्येक जीव के अंदर मैं हूं ये तो समझ में सबको आता है तो फिर विषय में स्प्रिया क्यों होती है विषय क्यों चाहते हैं अतो भाने अपनी अभा भान हो रहा है मैं हूं परंतु इसका जो शुद्ध धर्म है उसके साथ नहीं हो रहा उसके साथ नहीं हो रहा इसलिए जो है अतो भाने अपनी अभा परमानंदता आत्मा आत्मा की जो परम आनंदता है इसीलिए महात्मा जो इस चीज को अनुभव कर लिया उसके कोई विषय स्प्रिया नहीं है क्या आया क्या गया क्या पराय पढ़ा कहाँ पढ़ाए कुछ भी उसका चिंता नहीं है बस आया गया क्योंकि वो जानते हैं कि इसमें आनंद नहीं है ठीक है शरीर धारण करने के लिए इन की उपयोगिता है आत्मा की इसका कोई उपयोगिता भी नहीं है यदि इस आत्मा की इस परम प्रेम रूप समझ में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा विषय चिंतिया अपने आप छूट जाएगा अपने आप ही छूट जाएगा और जब तक वो ठीक से नहीं आता है तब तक शरीर आत्मा है ये सोचता है और उस शरीर रक्षा के लिए अन्य विषय को भी माध्यम से शरीर रक्षा करने की कोशिश करते हैं शंका हुई यहाँ पे यदि आत्मा परम प्रेम की आनंद की विषय होता तो लोगों के मन विषय की ओर क्यों जाता है लोगों विषय की ओर क्यों जाता है तब यहाँ पे उत्तर यही है कि वो जो परम प्रेमास्पद है वो उसको अभी तक अनुभव में नहीं आया इसलिए शरीर ही आत्मा ये मानवता देखा तो भान नहीं हो तब तक तो हमारे अंदर प्रेम नहीं होना चाहिए आत्मा में प्रेम होगा नहीं और यदि भान हो जाता है तो विषय में प्रेम नहीं होगा इसलिए भान है अभी अभापि मैं हूँ ये प्रतिचित तो हो रहा है परंतु ये परम आनंद रूप है ये भाषा नहीं है हमारे अनुभव में, में नहीं आता जब तक ये अनुभव में नहीं आता तब तक विषय की प्रतीक आकर्षण आता है इसलिए यहाँ पे बोल रहे भाषा वाह प्रश्न करते तो आपने कह दिया परंतु आत्मा की परम परम आनंद रूप था हमें अनुभव में आता कि नहीं आता अभान है माना अप्रदित परम प्रेम नहीं होगा। समझ में आ जाता है, कि ये ही से जो है वो आनंद की खुश भी हा आ रहा है तब जब तक ये समझ में नहीं आता तब तक जो है ये विषय के प्रति मन जाता है प्रश्न उठा है इसको यदि समझ में नहीं आता तो आत्मा के प्रति प्रीति कैसे होगा विषय सौंदर्य ज्ञान तो जनता क्योंकि विषय सौंदर्य जो है ना विषय सौंदर्य ज्ञान से उत्पन्न होता है स्नेह हो। कोई विषय में स्नेह क्यों है उसको सुंदर है वो हमारे काम आएगा तो उसके प्रति होती है तो विषयात्मक रूप से हम जब जान पाएंगे तब हमारे उसके ऊपर होगा जब तक विषय रूप से हम नहीं जान पाएंगे तब तक हमारा उसके प्रति आकर्षण नहीं होता ये में ही दिखा गया कोई बाहरी वस्तु हमारे लिए अनुकूल लगता है तो उसके प्रति आकर्षण हो जाता है परंतु तो जो हमारा स्वरूप है वो हमारे लिए परंतु वो सबसे आनंददायक है सामने नहीं आता इसलिए वहां पे मन टिकती नहीं है मन बाहर की ओर जाता है इस चीज को समझने के समझाने के लिए आप कहते हैं कि जब तक विषय रूप से सौंदर्य हमको समझ में ना आए तब तक, तक वो हमारे लिए आनंददायक नहीं होता परंतु ये कभी होना नहीं है आत्मा क्योंकि आत्मा के रहने के कारण ही मन अथवा इंद्रिय विषय को समझ पाता है इसलिए वो आत्मा को विषय नहीं बना पाता है परंतु विवेकी विवेक अपने मन को अथवा इंद्रियों को अंतर अंतर्मुख करके वो समझ लेते हैं अरे ये प्रियोता वास्तविक तो यहाँ बैठा हुआ है इसलिए भाने तू प्रति तू विषय भाने मत प्रती का विषय हो जाए सुख साधने सुख का साधन की के पास अनुभव में आ जाए तो संसार में कोई भी वस्तु के प्रति आपका मन नहीं रह जाएगा कोई भी वस्तु के प्रति अपना जो सबसे प्रिय लागत था वो भी छूट जाएगा क्यों क्योंकि आत्मा चुप था समाज जब तक वो प्रिय मुक्त तो अनुभव में नहीं आता विषय विषय प्रति एक एक मन है कि, कि शरीर भी एक है। और विषय के द्वारा विषय की रक्षा होती है विषय विषय विषय के के द्वारा की की रक्षा होती है लिए इच्छा मन परंतु आत्मा तो निर्विषय है विषय रूप होता ही नहीं है परंतु जब तक ये समझ में नहीं आता तब तक विषय के प्रति एक आकर्षण रहता है भाने प्रति तेव विषय सुख साधन स्वादो माला होता बस इच्छा, इच्छा, इच्छा अनुभव करते फल प्राप्त हो जाने पर भी साधन की इच्छा नहीं होती मतलब तो अपने में सुख स्वरूप समझ में आ जाने पर बाहरी कोई निमित्त की इच्छा कभी नहीं हो सकता हल प्राप्त हो जाने पर मतलब मैं आनंद ढूंढ रहा हूँ आनंद का लग जाने पर फिर बाहरी की वस्तु का आनंद प्राप्ति के साधन ढूंढने की ही नहीं होगा कभी आनंद प्राप्ति के साधन ढूंढने का नहीं होगा कभी यहाँ जाओ वहां जाओ इससे मिलू तो कुछ भी नहीं होगा आनंद प्राप्ति के साधन ठीक है प्राप्त जिन्हें जो कर्म शरीर करेगा अपने परंतु मन से आनंद प्राप्ति की इच्छा से कोई कर्म करना होगा ही नहीं इसलिए फल प्राप्त हो सकता ये जो है महाभाग को जैसे फल फल प्राप्त तो हो गया फिर की इच्छा जुड़ जाता है कि नित्य निर्देश आनंद लाभ सती शनि के साधन पारतंत्र आदि दोष दूषित वैशय के सुखी स्प्रेह अजोगात आत्मा की निर्देश आनंदता यदि ये समझ में आ जाता है फिर विषय के अधीन होकर होता है उस सुख के प्रति भी हो ही नहीं सकता नहीं होती अब जो है फल क्या है हम नृत्य से आनंद में हमेशा रहना चाहते है वही नृत्य से आनंद मेरा स्वरूप है यदि ये एक बार अनुभव में आ गया तो फिर विषय की इच्छा कहाँ से मन में होगा होना संभव ही नहीं है इसलिए नित्य निर्देश आनंद के आदि दोष क्षणिक जो क्षणिक सुख मतलब में स्प्र अजोगा उसके प्रति इच्छा होना संभव नहीं होगा ये मुख्य रूप से ये कहना चाहते तो जो फल प्राप्ति इसे मन को यदि हम अंदर मुख कर पाते हैं और आत्मा के प्रति दृष्टि डालते हैं तब हमको क्या दिखाई देगा कि मैं तो हमेशा रहने अस्तित्व दिखाई दे रहा है ये अस्तित्व एक ही है और ये अस्तित्व अनुभूति भी एक ही है फलत जैसे ही अपनी व्यापकता समझ में आ जाता है तो हमारे पास ये वस्तु नहीं है ये भावना ही मन से निकल जाता है फलत आनंद की से फिर भी की इच्छा ही उनके मन में नहीं हो सकता ये इसका भी समय हो थे। इच्छा है हो गया ही कल हरे तो तो शांति शांति शामी जी प्रोग्राम प्रोग्राम नाराज प्रोग्राम शामी जी शामी जी आपना के तस्वीर तो जो वजह कोरा कुनो ये नहीं आपना ईमेल आचे ना ना ईमेल भेज नहीं थे ए ए कोड नंबर तभी अपन शोध बात देखें ए कोड नंबर देना